ओपरमात्मे नम अशोध्याय श्री भगवाच इदम शरीर कौंसेय क्षेत्रमीधीये से एक तो वेति प्राहु क्षेत्र तद्वि पद छेद इदम शरीर कौंसेय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 तम उसको क्षेत्र इति इस नाम से तद्विदा तदविध के तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन राहु कहते हैं क्षेत्र विद्धि सर्व क्षेत्रे सुभारत क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यज्ञ ज्ञानम मतम क्षेत्र ची मिधि सर्व क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रो ज्ञानम यु श्रुता स भारत अर्जुन तो सर्व क्षेत्रों में क्षेत्र क्षेत्र अर्थात जीवात्मा अपि माम मुझे ही विधि ज्ञान छ और क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो ज्ञानम तत्व ऐसी जानना है तत्व वह ज्ञानम ज्ञान है इस ऐसा मम मेरा मतम मत है क्षेत्र तो यदृच यद विकारी यत सो ये चुड़ु पदछेदेत्र यदृक् सत्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 छंदो भी, भी पृथक ब्रह्म सूत्र पद हेतु मद्भिर्शित पदछेद ऋषि बहुधा गीतम छंदो भी पृथक ब्रह्म सूत्र पद हेतु मदि विनिश्चित अन्वय एवं ऋषि ऋषियों द्वारा बहुधा बहुत प्रकार से गीतम कहा गया है और विविध है विविध छंदो भी वेद मंत्रों द्वारा भी पृथक विभाग पूर्वक गीतम कहा गया है क्या तथा विनिश्चित है भली भांति निश्चय किए हुए हेतु मधी युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र पद ही है। ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा एवं भी गीतम कहा गया है महाभूतान्य हंकार बुद्धि व्यक्त मेव इंद्रियाड़ी दस कम च पंच गोचरा पदछेद महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एवंयाणी दस एक पंच चोचरा अन्वय श्रद्धा महाभूतानि पांच महाभूत अहंकार अहंकार बुद्धि बुद्धि च और अव्यक्तम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 इच्छा इच्छा इच्छा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 कहा गया है अमानित मदम भिव अहिंसा छाती राजव आचार्योपाशनम शौचम ऐश्चर्य मात्मा विग्रह पदछेद अमानितम अदिव अहिंसा छाति आर्जव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 इंद्रियासु वैराग्यम अनहंकार एवं जन्म मृत्युजरा व्यादोषादर्शन छेद इंद्रिया वैराग्यम अनहंकार एवं जन्म मृत्युजरा व्या दुखदोषादर्शन अन्वय श्रियासु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 बार बार विचार करना असक्ति अशक्ति स्वंगदिषु नित्य समचितम इनिष्टोपत्तिषु पदछेद अशक्ति अनभिस्वंगत्र गृहादिषु नित्य इष्टानिष्टपत्तिन्वयदिशु पुत्र दार पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति आसक्ति का अभाव अनभिस्वंग ममता का ना होना च तथा इष्टानिष्टपतु प्रिय और अप्री की प्राप्ति में नित्यम सदा ही समचित चित्त का समरना मई चानन्य योगे नक्ति व्यभिचारिणी विविक देश से विमतिजन संसदी पर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 एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और जनसंसदी संसति मनुष्यों के समुदाय में अरति प्रेम का ना होना अध्यात्म ज्ञान नित्यम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एक प्रोक्तम अज्ञानम यद तो पदछेद अध्यात्म ज्ञान निर्थ दर्शनम इति त्ञान प्रोक्त अज्ञान यत अथा अन्वय शब्दार्थ अध्यात्म ज्ञान निध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और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 अमृतमश्ते परम पर्रह्म न न न न उच्यते परम उच्यते शब्दार्थ जो ज्ञम जानने योग्य है तथा यत जिसको ज्ञातवा जानकर मनुष्य अमृतम परमानंद को स्मृति प्राप्त होता है तको प्रवक्ष्यामी भली भांति कहूँगा वह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 र्वृत्यदचेदत पापादिशिरोखम सर्वतुति मतलोकेम आवृत्य ठतिव एवं शुद्धाथ वह सर्वतः पाड़ी पाद हाथ पैर वाला सर्वतः मुखम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 ुणाभासिवर्जित असक्तृत गुण भोक्व श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 वही अंत चूता अचरम चरम एवं सूक्ष्मेय दूरस्थम चिके च अन्वय एवं शब्दार्थ भूता नाम चराचर सब भूतों के वही अंतह बाहर भीतर परिपूर्ण है च और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 वही है च अविभक्त चूतेषु विभक्तमीव चित भर्त चेय ग्रसिष्णु प्रभवष्णुच पदच्छेद अविभक्तम च विभक्त इव च इस्थितम् भूत भर्त चेय ग्रसिष्णु प्रभविष्णुच अन्वय एवं शब्दार्थ अविभक्तम विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर च भी भूत चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्तम इव तथा विभक्त स्थितम स्थित प्रतीत होता है च तथा चा तत वह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 ज्योति ज्योतिषा त्योति तमस परम ज्ञान जेय ज्ञान गम्येद ज्योतिषा ज्योति तमसह परम उच्य से ज्ञान जेय ज्ञान गम्यम हृदय अन्मय शब्द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 ज्ञान गम्यम तत्व ज्ञान ऐसी प्राप्त करने योग्य है और सर्वस्व सबके में विस्तित विशेष रूप से स्थित है इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम जेयम चोक्तम समसत मद भक्त एक तैयार मदभाव इति क्षेत्र तथा ज्ञान जेयत मदभक्त एक अन्वय इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्र तथा तथा, तथा। ज्ञान ज्ञान च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 प्रकृतिम प्रकृति संभवान प्रकृतिम गुणाश्चि प्रकृति संभवान्द्छेद प्रकृति पुरषंधि अनादिवी विकारा गुणा चि प्रकृति संभवान्वय एवं श्रद्धा प्रकृतिम प्रकृति च और पुरुषम पुरुष उभ इन दोनों को एवं ही तू अनादि अनादि विद्धि ज्ञान च और विकारान राग द्वेषादी विकारों को तथा गुणान त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को अपि प्रकृति संभवान एवं प्रकृति से ही उत्पन्न विधि ज्ञान कार्यकरण करण हेतु प्रकृति रुच्य सुख दुखानाम नाम हेतु रुच्य पदछेद कार्यकरण करण हेतु प्रकृति उच्य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 जान प्रकृति जान गुड़ान कारणम गुण संग जन्मसु जन्म सुन्वय एवं शुद्धार्थ प्रकृति में स्थित ही ही पुरुष पुरुष प्रकृति जान प्रकृति से उत्पन्न गुड़ान त्रिगुणात्मक पदार्थों को भूंगते भोगता है और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 अनुमता चाता भोक्ता महेश्वर परमात्मा ची उत्तरुष पर अन्वय श्रद्धा अस्मिन इस दुष यह आत्मा वास्तव में एव परमात्मा ही है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 परमात्मा शुद्ध सचिदानंद घन होने से परमात्मा इति ऐसा उक्त कहा गया है यह प्रकृतिं पुरुष प्रकृति चुड़ैह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते पर छेद यह पुरुष प्रकृति चुड़ै सह सर्वथा वर्तमान अपि न स भूय अभिजाते अन्वय एवं शब्दार्थ एवं इस प्रकार पुरुषम पुरुष को च और गुण गुणों के सह सहित प्रकृति प्रकृति को यह जो मनुष्य वे तत्त्व से जानता है सह वह सर्वथा सब प्रकार से वर्तमान कर्तव्य कर्म करता हुआ भी न नहीं जनमता अभी जा ध्यान आत्मनि पश्यत्मात्म साख्यन योग योगेन, योगेन चापरद ध्यान आत्मनि पश्य आत्मनम आत्मना अन्य सांख्यन योगे न च अपरि चेरे अनव शब्दार्थ आत्मनम परमात्मा को के मनुष्य तो आत्मना शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि ऐसी ध्यान ध्यान के द्वारा आत्मनि हृदय में पश्य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 उपास चावृा पदछेद्रुवा्य उपास मृत्युम श्रुति अन्वय एवं श्रद्धा तु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 उपासना करते हैं चा और टी वी श्रवण भी मृत्युम मृत्यु रूप संसार सागर को अति तरन की निस्संदेह कर जाते हैं यावत संजाते किंचित सत्व स्थावर जंगमम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 समं विनश्य स्वीन यदक्षेद समेसु भूतेषु ठ पर विनसु अवनश्य पश्य स पश्यतिन्वय शब्द विनश्यत्सु नष्ट होते हुए सर्वेषु सब भूतेश भूतों में परमेश्वरम परमेश्वर को अविन्यतम नाश रहित और समभाव से तिष्ठम स्थित पश्यति देखता है सह वही यथार्थ पश्यति देखता है समं पश्य सवस्थित नीन सनम सत् याद छेद सम्य सीश्वर न हिनसी ततः आत्मा तत यां अन्वय शुद्धा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 इससे वह पराम, परम को याति प्राप्त तो होता है प्रकृत चर्माणी क्रियमाणा सर्वश यह पश्यति तथात्मा अकर्ता सह पश्येद प्रकृत एव च कर्माणी क्रियमाणा सर्वश पश्य तथा आत्मा करता पश्य अन्वय एवं और यह जो पुरुष कर्माणी संपूर्ण कर्मो को सब सकार से प्रकृतिया प्रकृति के द्वारा एवं क्रियमाणानी किए जाते हुए पश्य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 तथा ततः उस परमात्मा से एव ही विस्तारम संपूर्ण भूतों का विस्तार अनुपस््य देखता है तथा उसी क्षण वह ब्रह्म सचिदानंद घन ब्रह्म को सम्पद्य प्राप्त हो जाता है अनादित परमात्मा अव्यय शरीरस्थोपि कौंतेय न करोति न लिप्यते पर छेद अनादिवाद निर्गुणवाद परमा अयम अव्यय शरीरस्थ अ कौंतेय न करोति करोती नीप्यसे अन्वय इव शब्दारौंतेय अर्जुन अनादिवात्दि होने से और निर्गुण निर्गुण होने से अम यह अव्य अविनाशी परमात्मा परमात्मा शरीर शरीर में स्थित होने पर अपि भी वास्तव में न न तो करोति कुछ करता है और न न लिप्त लिप्त ही होता है यथा सर्वगतम सौक्ष्म आकाशम देहे तथा यथा सूक्ष्म आकाशम न सर्वत्र देहे तथा उपलिप्यसे अन्वय यथा जिस प्रकार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 ना उपलिप्य लिप्त नहीं होता यथा प्रकाशयतम रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा यथा पदछेदम रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशयति भारत अन्वय भारत अर्जुन यथा जिस प्रकार एक एक ही रवि सूर्य इस कृष्णम संपूर्ण लोकम ब्रह्मांड को प्रकाश प्रकाशित करता है तथा उसी प्रकार क्षेत्री एक ही आत्मा कृष्णम संपूर्ण क्षेत्रम क्षेत्र को प्रकाशिय प्रकाशित करता है क्षेत्र क्षेत्र जो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यां ते परम पदछेद क्षेत्र क्षेत्र जो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुयांति ते परम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 तत्व ऐसी जानते हैं कि वे महात्मा जन परम परम ब्रह्म परमात्मा को या प्राप्त होते हैं। ओम सत्ति श्रीमद भगवद गीतासु उपनीतु ब्रह्म विद्याम योगशास्त्रे शास्त्र कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग नामा ओदशोध्याय